पाचंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र इंक्यावन विशेष विचार सूत्र इंक्यावन गुण एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रहते चित्त में दो प्रकार का परिणाम होता है एक आंतरिक परिणाम जो स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप सत्वचित्त में होता है दूसरा बाह्य जो नाना प्रकार की वृत्तियों में होता है असंप्रज्ञात अर्थात निर्वी समाधि की अवस्था में चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती वृत्तियों को रोकने वाले संस्कार रहते हैं जिनको संस्कार शेष के नाम से वर्णन किया गया है इन संस्कारों के कारण चित्त में बाहर से निरोध अर्थात वृत्तियों के रोकने का परिणाम होता रहता है चित्त में इस निरोध परिणाम के कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता किंतु शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहता है और चित्त पुरुष को दृश्य दिखलाने के कार्य को बंद करके अपने स्वरूप में अवस्थित होता है यह चित्त को बनाने वाले गुण कैवल्य की अवस्था में तो अपने कारण में लीन हो जाते हैं परंतु इस निरोध परिणाम की अवस्था में अपने सत्व चित्त स्वरूप में अवस्थित रहते हैं इनमें अब केवल आंतरिक परिणाम होता रहता है जो शांत प्रवाह वाला और स्वाभाविक है जिसका वर्णन किया गया है निरोधा निरोध से भिन्न भिन, व्युत्थान अवस्था में पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है और असंप्रज्ञा समाधि में चित्त पुरुष सारूप्य वृत्ति रहित चेतन प्रतीत होता है असंप्रज्ञा समाधि भंग होने पर निरोध संस्कार दबते जाते हैं और व्युत्थान के संस्कार प्रबल होते जाते हैं यहाँ पर व्याख्याता के गुरु भाई श्रीमान हरिभजन जी ने अपने काष्ठ मौन व्रत धारण करने से कुछ पूर्व मौनावस्था में इस संबंध में जो अपने अनुभव द्वारा प्राप्त किए हुए विचारों को लिखकर दिया था उनको उन्हीं के शब्दों में लिख देना जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी होगा श्रीमान हरिभजन जी का संक्षिप्त परिचय ये महात्मा पूर्व जन्म के वैराग्य के संस्कारों के उदय होने पर अपने बाल्यकाल ही में पूज्यपाद श्री स्वामी सोमतीर्थ जी महाराज की सेवा में रहकर कई वर्ष तक योग साधन करते रहे तत्पश्चात कई वर्ष तक पुराने गुरुकुल कांगड़ी के एक स्थान में मौन साधकर कर अपनी अवस्था को परिपक्व करते रहे गत हरिद्वार कुंभ के पश्चात मास मई सन 1938 सौ में काष्ठ मौन धारण कर लिया मास जून उन्नीस सौ से उनके कोई समाचार किसी प्रकार के नहीं मिले उनके पिता भाई कुटुंबियों तथा भक्त और प्रेमी मित्रों ने उनके खोजने में पूर्ण प्रयत्न किया परंतु अब तक कुछ पता नहीं लगा है उनके अनुभव अब स्वरूप स्थिति को समझे प्रयत्न से जब विक्षिप्त चित्त को एकाग्र किया जाता है और फिर उसे निरुद्ध किया जाता है तब सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर जो पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाना है उसका नाम स्वरूप स्थिति नहीं है उसका नाम पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति होना है स्वरूप स्थिति उससे बहुत ऊँची स्थिति है जैसे विक्षिप्त भूमि चित्त को यदि हम किसी साधन विशेष से एकाग्र कर दें तो थोड़ी देर एकाग्र रह जाने पर भी हम उसको एकाग्र स्थिति नहीं कह सकते यह उसकी एकाग्र अवस्था ही है अथवा एकाग्र भूमि चित्त को यदि हम प्रयत्न से वृत्ति निरोध द्वारा निरुद्ध कर दें तो हम उसे निरुद्ध भूमि चित्त नहीं कह सकते यह उसकी निरुद्धावस्था है निरुद्ध स्थिति नहीं है इसी तरह जब तक हम चित्त को विक्षिप्त और एकाग्र स्थिति से किसी साधन द्वारा निरुद्ध करते हैं तब तक हम स्वरूप स्थिति नहीं कह सकते यह पुरुष का अपने स्वरूप में केवल अवस्थित होना मात्र है जब चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि सर्वता निरुद्ध भूमि में बदल दी जाए जब यह बिना किसी साधन के निरुद्ध रहने लगे तब ऐसी अवस्था में जो पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है वही स्वरूप स्थिति है स्वरूप स्थिति वाले की पुनः इतर व्युत्थान स्थिति कहना पूरी पू पूरी भूल है क्योंकि स्वरूप स्थिति स्वाभाविक स्थिति है वह बदल नहीं सकती और जब तक वह स्वाभाविक नहीं तब तक स्वरूप स्थिति नहीं कहला सकती